सब साथ सब जो उनका पूरा ग्रुप चलता है सब तो फैमिली चले उनके बाल बच्चे आदमी औरतें सब जाएंगे चाहते हैं वो जो जिन लोगों के लिए हमेशा प्रेमने उन लोगों की आदत है उनको बहुत अच्छी नॉलेज है किस जगह कब क्या हार्वेस्टिंग होना है मतलब सब अनुभव भी है साथ-साथ है वे लोग कहीं पर जाणु आदिवासी है तो अभी जगह एडजस्ट रहता है हर साल नवा सद जुड़ता है तो और है एक वहाँ के पांच सौ मजदूर सालाना स्तर से जाते है साल जो है गुजरात गन्ना की फसल ये है, जाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि वही गन्ना की खेती यहाँ होने लगे या वही उसकी मजदूरी तो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, इसका मतलब नहीं, नहीं, तो ये है तो की उस एरिया के हिसाब से इस एरिया में अखाड़ समझते हो ये तो प्रदेश बना रहे यहाँ उसको पंद्रह रूपए मिलते हो गए यहाँ उसको आठ मिलते ये स्थिति है इसलिए ही जाते हैं इसलिए पीड़ी चला क्योंकि वहाँ पास हरा चारा नहीं है यदि उसको हरा चारा उपलब्ध होगा तो कोई माइग्रेशन पे नहीं है मैं दूसरी डायरेक्शन में मैं सोचा था कि हम लोग जो पिछले पंद्रह बीस सालों में जो व्यवस्था बनी है कि जिसमें राजनीतिक कारणों से भी और दरअसल सरकार का रवैया कल्याणकारी रहा भी है इन दोनों वजूबात से फैमिल का जो सारा सिस्टम है जो सिक्योसिटी का सारा सिस्टम है वो पहले से बिल्कुल भिन्न तरह का हो गया मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि जो फोक लोथ है या फोक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है एक्सप्रेशन है इनमें ये तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू से इनका जुड़ाव है और हर पहलू से के बारे में इसमें कुछ न कुछ बात भी करती है कुछ न कुछ बात प्रतिबंधित होती है तो ये जाहिर है कि जो नेचुरल uh, क्लैमिटी है फिजिकल एडवर्सिटी है इस चीज़ के बारे में भी इन फोक uh, फॉर्म्स के अंदर फोक कम्युनिकेशन के फॉर्म्स में कुछ न कुछ काफ़ी होगा है uh, अगर uh, एक बार आपका एक आर्टिकल uh, न्यूट्रिशन के बारे में राजस्थान पत्रिका में बहुत काफ़ी लंबा सा एक आर्टिकल निकला था जिसका कि अगर मैं उल्लेख करूं तो मैं यूँ कहूँगा कि फिजिकल डिडवर्सिटी के सर्कमस्टांसेस में किस तरह से लोगवा स्वावलंबी तरीके से जो आदवाचिक तरीका है वो एक स्वावलंबी तरीका है अब पिछले सालों में एक ये नया पंथ आया है कि कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग सीधा ये कहते हैं कि साफ फेवरेट प ये सब बातें विधाओं में ये भी संभवतः कहीं ना कहीं ये मिलना चाहिए कि पुरुष तो माइग्रेट कर जाते थे स्त्रियाँ और बच्चे ज़्यादातर गांव में छूटते थे तो वो किस तरह से सरवाइव करते थे क्या उनके लिए व्यवस्थाएँ थी क्या तरीके थे कि जो जिनसे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे एक बात इससे जुड़ी हुई है कि मवेशियों की आजकल एक ये प्रथा चली है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मवेशियों को बचाने की कोशिश करते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते चले जाते हैं या मवेशी बच जाते हैं आ, पास्ट में कम से कम ये मेरी बिकेने की यादाश्त है कि पास्ट में लोगवागों का एक तरीका था मवेशियों की छटाई का कि जिससे वो कौन सा मवेशी रखना कौन सा मवेशी संभालना कौन सा मवेशी जाने देना इस चीज़ को वो समझते थे और इस समझ के बारे में एक कॉमन समझ थी और एक राड़ के अंदर एक नस्ल के अंदर भी कई सब नस्लें होती थी अलग अलग उनके पेशारे इंगित तो वगैरह हुआ करते थे और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो, वो अपने निर्णय लिया करते थे मैं आ, मतलब ख़ासतौर से कोवल्ला से ये निवेदन करना चाहूँगा कि क्या हम इस पहलू के ऊपर जा सकते हैं आ, क्योंकि इस पहलू से निकलकर इतनी सारी बातें संभवतः सामने आएंगी कि जिनका इंसान के की जो एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स आज की तारीख में उनसे वो कई बातें ऐसी हैं कि जो संभवतः नई नई नस्ल के नई जनरेशन के लोग उनके बारे में शायद जानकार भी ना क्योंकि कई ख़ास से पढ़े लिखे लोग तो उन बातों को शायद समझ भी नहीं पाते जान भी नहीं पाते जिस तरह से आज जैसे आज चंडीदार जी के साथ अगर आप मान लीजिएगा दो घंटे तक बैठे हों तो वो कहावतें और मुहावरे और कहानियाँ और वगैरह धड़ाधड़ सुनाते रहेंगे मैंने सोचा कि आज के पढ़े लिखे लड़के महेंद्र या आ, ये लोग जो है ये काबिलियत महेंद्र की होगी तो मैं कैलाश महेंद्र की तो अलग मानता हूँ लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर गाँव के बच्चों के अंदर भी ना हो तो इस सारी चीज़ से क्या समझने का सीखने का है ये मैं चाहता था मंदिर अगर आप थोड़ा सा दुष्टि चल रहा था कि आज हम खाने के पूर्व तक के मतलब इस बैठक को हम इस ढंग से काम ले लें कि जिसमें जिसको जैसा कमी के विषय के अंदर या कम्युनिकेशन के विषय के अंदर जैसा जैसा लग रहा है और उसके बाद हम एक ये क्रम बना लें कि जिसके अंदर हम निश्चित रूप से जैसे डॉपद जैसा सीखते हैं तो इस ढंग से बनाने पर जैसे ने कहा उस बारे के बीच में थोड़ी सी बात मतलब एक एक पूरी बात में एक तरीके से कह दूँ तो उसके बाद में आ, सब लोग उसके साथ जुड़ जाए या एक बार पूरी तरीके से दूसरे जन के देर उसके साथ जुड़ जाएं अभी अप जो दो मुद्दे अपने सामने हैं जिससे अपना बात करें सोचता तो तो हूँ कि जिसे अभी भी जिन दिन बातें उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे निकलते हैं माइग्रेटरी लेबर होना, अकाल होना नहीं होना उसका संबंध। अब इस विषय पर जैसे मैं चाहूँगा कि प्रयाग को एक पूरा लॉ एनामेंट कराने का अनुभव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नेक्ट हुआ बिहारी लेबर को लेकर के पंजाब के अंदर जाने के संबंध तो हमको थोड़ा सा उस तरीके से कुछ चीजें मालूम तो जो जो जो जब हम प्रारंभ करते हैं शंकर जी ने एक बात सांकेतिक रूप से कही लेकिन उस बात को अगर आप जोर से चले जाए तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का सामूहिक रूप से कुछ नहीं होता परिवार परिवार के अंदर हो जाता है एक बात दूसरी बात है तो मामा चले जब आपको इस किस्म की कठिनाई होती है तो आपको मामा के घर याद आता है या पतिजे का घर आता है या का घर याद आता है वो तो किसी भी जगह पे जाए ये फैसिलिटी आपको जो सोशल रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप पे आपको मुहैया होती है तो आप कहां पे जा सकेंगे उसकी जगह आपका कितनी जगह आपका दिमाग चलेगा तब आप देखेंगे कि वो दिमाग एक्सीडेंटली नहीं चलता है उस दिमाग के पीछे जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं वो बोलते हैं तब ने एक दूसरा सवाल सामूहिक होता है नहीं होता तो हमको लगा कि भाई सामूहिक नहीं होता है तो लेकिन इंद्र ने जिस किस्म से ये डिस्क्राइब किया कि किस किस्म से खेती काटने के लिए, लिए लोग समूह समूह निकल जाते हैं तब हमको ये लगता है कि हमारे पास दोनों ही स्थितियां हैं पारिवारिक सामाजिक रिश्तों के तहत अकाल की स्थितियों से लड़पाने की स्थिति और वो स्थिति भी स्पष्ट होती है जिसके अंदर एक समूह के रूप के अंदर भी हमारे सामने कोई कार्य हो रहा है तो हम इन चीज़ों को मतलब उस रूप के अंदर समझ सकते हैं लेकिन अभी आपके मन के अंदर जिस किस्म की भी बातें आती हैं जैसे मैं आपको संकेत के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि भाई ये जो फैमीन शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है इसका दल अकाल जो अपन शब्द काम में लेते हैं ये एक किसम से अनुवाद के रूप के अंदर काम में आता है राजस्थान के अंदर मतलब काल कहेंगे और काल के विपरीत जो कोई भी स्थिति उसको जमाना कहेंगे तो काल तो जमाना है अब अगर आप किसी भी डिक्शनरी को उठा के देखें अंग्रेजी की तो फेमीन किसको कहते फेमीन उसी चीज को कहा जाता है कि जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर टोटल स्टारवेशन हो और स्टार डेथ हो तभी हो स्टार्वेशन किसको मानते हैं तो उसके लेवल के ऊपर इंटरनेशनल तरीके बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिसकी वजह से स्टार्वेशन माना जाता है अपने यहाँ राजनीतिक ग्रुप से जो झगड़ा चलता है जब यह कहते हैं अपोजिशन वाले कहते हैं कि स्टारवेशन डेथ भूख से लोग मर गए। सरकार कहती है कि नहीं ये भूख से नहीं मरे मेल न्यूट्रिशन से मरे उसका फर्क किया जाता है लेकिन उस फर्क किए जाने के बीच के अंदर एक अर्थ है कि स्टारवेशन उस चीज को मानते हैं कि जब इंडिविजुअल की ह्यूमन बॉडी का वेट कम होता चला जाए तो अर्लियर पीरियड के अंदर जब फेमीन होते थे और किसी जगह फेमीन डिक्लेयर करते थे वर्ल्ड ओवर तब क्या होता था सौ आदमियों को वेइंग मशीन पे तोलते थे और उनके एवरेजेस लेते थे कि जो जमाने के पीरियड के अंदर उनके वेट एवरेजेस क्या है और काकाल जो वक्त में वेट एवरेजेस क्या है तो बहुत महंगा पड़ता था इतने लोगों को तोल के कुछ पता पत नहीं पड़ता था तो उसके बाद के अंदर एक बेल्ट बनाया गया जिससे यहाँ का नाप लेते और नाक बड़े आराम से लेकर के चलते थे उसके अंदर ये मानते थे कि भाई जब आपकी ह्यूमन बॉडी का जितना वेट होना चाहिए उस वेट का अगर सिर्फ पच्चीस वेट आपके पास रह गया है उसके बाद में आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो स्थिति होती थी वहां पे कौन लोग होते थे कि जो इसके अंदर असर के अंदर आते थे बच्चे और, और थे। जो सबसे पहले इसकी गिरफ्त के अंदर आती थी लेकिन आज की तारीख के अंदर फैमिन का जो ब्रिटिश पीरियड से शब्द है उसको काम में लेते हैं और वो निरंतर हमारे उपयोग के अंदर आता है लेकिन आज उस फैमिन का अर्थ किसी भी माने के अंदर स्टार्वेशन और डेथ से नहीं है कम से कम सन 48 के बाद एक स्थिति है दूसरी स्थिति यह है कि जिसे कमला जी ने बात कही इंटरेस्टिंग ढंग से बात को उन्होंने कहा कि भाई पानी नहीं होता तो कहते हैं कि अकाल है या मजदूरी नहीं है तब अकाल है या फसल नहीं हुई तो अकाल है या सरकार ने कह दिया भाई तुम्हारे गांव के अंदर हम फेमीन का काम कर रहे हैं फेमी खुलवा दिया गांव के अंदर है you know, exists, कि हम किस को फैमीन कह रहे हैं होना रेस नहीं होना बारिश फेल हो जाए बल्कि वर्षा का नहीं होना लेकिन अब वर्षा का नहीं होने का जैसे इंदर ने वापस कहा इसी चीज़ को अगर हम स्प्रेड आउट करके देखें तो हमको क्या पता लगता है कि जून जुलाई के अंदर बहुत अच्छी बारिशें हुई खूब बारिशें हुई फ्लड आए लेकिन जुलाई के बाद के अंदर एक बूंदी नहीं गिरी एवरेज रेनफॉल दूसरे जिसका जवाना हुआ उससे ज़्यादा हूँ लेकिन कार तो एवरेज रेनफॉल समको फेमिन के डेजिग्नेशन के संबंध के अंदर किसी किस्म से तैयार करता है कि नहीं ये फेमिन हो गया है। ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखें तो ये पता पड़ता है कि जैसलमेर बाडमेर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेनफॉल अच्छा खासा हुआ लेकिन एक्यूट फेमिन हुआ छपने के काल का मैं तो इस बात के अंदर है कि ये चारों फूट में काल था यानी आप बचने के लिए किसी भी क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकते थे इसलिए वो सिविलिस्ट कार माना जाता है लेकिन अपने यहां से अगर आपको देखने के समझ में कोशिश करते तो हमको पता ये पड़ता है कि उस इलाके के अंदर बारिश फेल हो कि जिस इलाके से धान पैदा होकर के हमारे इलाके में पहुंचता है उस इलाके में रेंज फेल हो जाते हैं तो हमारे यहां पे अनाज का आकार पड़ता है जब यह कहा जाता है कि भाई बुरट और बुरट खाया बुरट खूब था तो हमने यह देखा है कि बुरट का बीज से बीज तक पहुंचने के लिए उसको लगभग उतना ही पानी चाहिए कि जो बाजरी को चाहिए सीट से सीट तक पहुंचने के लिए तब तो अपना देखना पड़ेगा कि अपने पास कितना इलाका ऐसा था या ऐसा है कि जहां पे फसल या फूड प्रोडक्शन अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करा पाता ऐसा था, था या नहीं था तो हमको एक तरफ ड्रॉफ्ट को देखना पड़ेगा एक तरफ रेनफॉल अच्छा होने के बावजूद भी अकाल की स्थिति बने रहेगी सिर्फ सन्टता ने इसकी बात के जो मेजर फर्क पड़ा है वो मेजर फर्क इस बात के अंदर पड़ा है कि अनाज के अभाव के अंदर कोई नहीं बता क्योंकि आपके पास वितरण की ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे उस आप उसको वितरित कर सकते हो धान को वितरित कर सकते हो जब ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन माइलो मिलता था तो पे पड़ा सड़ता था गांव में लिटरली लोग मरे 60 के बाद में 62 के बाद में ऐसी पोजीशन नहीं आई कि रियली स्टार्वेशन हुआ। हुआ बाकी तरते तरते तो नहीं ये इसलिए अकाल जो है धान के वो कमोडिटी कंट्रोल थी वो आम आम आम आदमी तक जा भूख की बातें पहुंचा नहीं अनाज का काल था और इंपॉर्टेंट ग्रेन्स कांडला से कहां तक पहुंचा इतने में इस डिस्ट्रीब्यूशन में लोग मर गए बहुत जगह ऐसी रिमोट जगह तो ये यही मैं कहता हूं कि चलिए ये ये, ये, ये जो तो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो बोल रहा एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए कि लोग नहीं मरे अभी मांश्विता देवी जी से बात करी थी मांश्विता देवी कह रही थी कि कई सौ मतलब की संख्या में लोग हल हफ्ते छोटा नागपुर क्षेत्र में उसको वर्षा का होने की वजह से पकाल कहें या जलजोभी कहें लेकिन लोग भूख के मारे इस बड़ी संख्या में मर रहे हैं कि जिनका कोई और किसी को पता भी नहीं क्योंकि वो कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके बारे में कोई अखबारों में खबरें छापीजाएँ इत्यादि और से से कम्युनिटी करीब करीब तो इस तरह से मेरे, मेरे ख्याल में आ, मुझे पता नहीं कि आपका ये स्टेटमेंट जो भी बात हम करने जा रहे हैं उसके लिए कितना मटेरियल है लेकिन अगर ये मटेरियल है तो इसको मेरे ख्याल में यो का योग तो के बाद बता रही हूँ एक गांव है उसमें 25 लोग हैं जिनके पास खूब धान खूब सेठ है वो और 10 परिवार ऐसे हैं की जिनके पास कुछ नहीं है उन 10 परिवारों में या तो टीवी होती है या फिर बच्चे मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं लेकिन 10 गांवों में भी यदि 10-10 परिवार मरते है तो उसको अकाल घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो पच्चीस परिवार आगे दिख रहे हैं पैसे के वो दस परिवार तो छुपे हुए हैं ऐसे ही लोग तो मरते हैं चाहे से ले लो चाहे सत्यासी ले लो हर बार लोग मरते कोई टीवी से मर रहा है कोई कुछ मर रहा लेकिन इसलिए कि मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि कि कि जैसे बंगाल के अकाल में हुआ था सब कुल कंकाल हो कंकाल यहाँ लेकिन मैं एक शब्द पे बात कर रहा था कि फेमी शब्द का अर्थ ठीक वही है कि जो बंगाल के अंदर हुआ ठीक है अर्थ हुई मैं भी कहना 600 काल जो हो को मतलब लिटरली इवन द बेड्स काल 600 काल में 600 काल मतलब 2016 2016 ज्यादा लोग बोले थे फेमिंग मना पर थोड़ा 2005 मरता लोग करते नहीं जब काल नहीं हो जब टीबी से नहीं मरता काल नहीं है अमेरिका में काल नहीं है एड्स से नहीं मरना सब ये जो है डोंट अटैच एवरी डेथ टू ये है प्रॉब्लम मतलब और वह व्यापारी प्राइवेट लोग मिली को सरकारी ये तो परिभाषा का प्रश्न हो गया नहीं क्योंकि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स तो कहते जैसे एटी थ्री एटी में ढाई अगर बच्चे पैदा हो गए तो वो फोका फौर, कर रहे हैं उसमें से मुश्किल से आ, वन टेंथ आगे बढ़कर के फुल्ली ग्लोन मेंटली फिजिकली अटच हो पाएंगे बाकी ग्लो जो है उसमें से काफ़ी लोग मर जाएंगे बच्चे काफ़ी कृपण हो जाएंगे काफ़ी हैंडीकेप हो जाएंगे आदि आदि और मेन उसका कारण है like तो अब अब ये के हम कर रहे कि हम तो कह रहा हूं जब अपने शब्द को काम में दे रहे हैं तब उसके अंदर हमारे पास एक स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि आया हम स्वमीन हम किस को कह रहे हैं तो जैसे भी आपने कहा इंटरेस्टिंग तरीके से कहा किसी भी गाँव के अंदर सरकार स्वामी डिक्लेयर करते तो वो जमीन हो गया तो तो तो कब कब कहा जाता है है और चाहिए एक एक सरकारी परिभाषा पर जो कि हमारे जो मिलकर के जो बात कह रहे थे वो ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि ड्राउट शुड नॉट बी कंफ्यूज विस्टम की चर्चा है इट इज एन अनयूजअल ब्रेक डाउन ऑफ फूड सप्लाई अगर विध रिजल्टिंग इन डेथ ऑफकोर्स मतलब ये ये वाला बात भी उसमें आती है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनयूजल ब्रेक डाउन इन फूड सप्लाई बल्कि ये बात निकल कर आई कि अगर बाढ़ आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। पर अगर किसी एरिया में drought है और अगर जागरूक मैनेजमेंट है तो वास्तव में उस एरिया की बहुत बढ़ोतरी हो जाए ऐसा करके वो हमें विस्तारित आंकड़े भी दे रहे थे और ये बिल्कुल स्पष्ट करीब करीब सहमति थी यद्य हम प्रवीन किसको कहें इस बात पे थोड़ी बहुत असहमति जरूर हो पर ड्राउट इज़ नॉट नेसेसरीली कमी ये बात तो करीब करीब बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत से सहमति से उठ करके आ रही थी क्योंकि ये बात चली थी इस बात से कि अखबार में एक आई थी छोटी सी कटिंग की राजस्थान से कुछ नाच विदेश भेजा गया जब ये बात आई तो ये हुआ कि भाई क्यों विदेश भेजा गया क्या यहाँ पर खाने वाले कम हैं या यहाँ पे सबको मिल गया है या क्या काफी है तो बोले कि इतना ज्यादा लाज है कि वो गोदाम में रखने की जगह नहीं है बिल्कुल और तो हमने कहा कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको खाने को नहीं मिलता तो ये क्या ये मीडम ना तो वो कहते हैं कि तो ये, ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात है और एक्चुअली जो प्रवीन शब्द का प्रयोग होता है ये विशेष रूप में एक पोलिटिकल प्रयोग है जो कि इसलिए किया जाता है कि कहाँ पे ज्यादा हम अपने रिसोर्सेस को डाइवर्ट करें मतलब जो प्लानर्स या अर्थशास्त्री हैं वो इसका प्रयोग इस रूप में करते हैं अधिकांश कि आ, बारिश काम हुई तो कोई नहीं पड़ोस से अगर खाना आ सकता है तो वो कभी नहीं वो वहाँ एरिया वो काल का नहीं है ये अगर वहाँ पे वितरण व्यवस्था सही है तो, तो जो आप कह रहे थे कि चारों कूट में अगर समस्या है और अगर साधन उसके नहीं है तब आप कहेंगे वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है। बाकी उसकी जो परिभाषा है वो एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी जाएगी वो दूसरी होगी जो पोलिटिशन्स के द्वारा दी जाएगी वो दूसरी होगी जो इंडिविजुअल खेती है उसकी तीसरी होगी और इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग जो बात करें तो इसका स्पष्टीकरण जरूर होना चाहिए ये चर्चा हुई थी जब तुम्हारा कमी पे शिविर कर रहे थे चर्चा हमारे में जिसमें दस से एक ने ने भाग लिया था और ये था और कंसेंसस पे आया शारदा जी जो ने जो कहा उसी से मिलता जो मेरे में है गांव की घटना मैं बिहार का रहने वाला हूँ काफी दिनों पहले की बात है एक बार पे कुछ परिवार तो परेशान हो ही जाते हैं तो उन लोग इस मुसीबत को झेलने के लिए अपना ढोर डंगर या जो बेच सकते हैं उसको बेच करके फिर पैसा लेकर के बाजार से खरीद करके लाते हैं तो बाज़ारों पर अकाल के समय का एक विशेष प्रभाव पड़ता है क्योंकि उस समय फिर बनिए करते क्या है कि बनिए होर्ड कर लेते हैं मार और बाजारों में कृत्रिम कमी हो जाती है ढोर डंगर जो भी आप बेचने जाते हैं उसका कीमत बिल्कुल गिर जाता है और आपके पास जो चीज़ आप जो चीज़ लेकर के आप बाजार जाते हैं उसका दाम बिल्कुल नहीं मिलता है और गले का भाव एक तो काफ़ी महंगा हो जाता है उसके बाद बनियों के अधिकार में भी रहता है तो हो सकता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोलेप्स नहीं करता तो शायद लोग नहीं मरते लेकिन इस परिस्थिति से एक तो लोग ये जानने लग जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में अकाल हो गया है और उससे जूझने लगते हैं और जो लोग उस गांव के संपन्न लोग हैं और चाहे जो बलिया वाला काम करते हैं ऐसा काम करते हैं वो इस मौके का फायदा भी उठाने की स्थिति में हो जाते हैं ये तो शायद शाह जी ने जो कहा उसी से मिलता जो घटना है हमारे यहाँ शाहबाजी बनाता हूँ जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां से पहले तो बरसात बहुत ज्यादा हुई जून जुलाई में एकदम बाढ़ आने की स्थिति हो गई और सारी फसल उसकी वजह से खराब हो जाती लेकिन बाद में एक भी बरसात नहीं पड़ी तो उसकी वजह से सूखा पड़ गया और किसी के यहाँ पर कोई फसल नहीं हुई तब तक भी आदिवासियों ने ये नहीं कहा कि अकार पड़ गया पड़ गया उनका मुझे दोबारा फसल पो देखिए वहाँ पर कोई वाटर सोर्सेज है नहीं सारे की सारी फसल सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड करते हैं जब वो दोबारा भी फसल पोने की स्थिति में नहीं रहे उन्होंने एकदम कहा कि यहाँ तो कार पड़ गया काल पड़ गया और तो हर एक गाँव के अंदर की मीटिंग हुई जहाँ भी उनका मुखिया था हर गाँव से सारे के सारे आदमी माइग्रेट करते हैं करीब तो वहाँ पर जितने भी वो भी सब बाहर काम करने के लिए चले गए है कि बाहर से ठेकेदार आता है और लेबर को ले जाता अरे जो जो जो जो जो लोग में से वहाँ पे एक दो तो बनिए इस तरह के भी हैं कि उन्होंने दूसरी जगह से ठेकेदार से पैसा एडवांस लेके और लेबर सप्लाई कर देगी मतलब कि जिन्होंने उस वक्त पैसा खाने के लिए उनको दिया उन्होंने एडवांस लिया और उसको पैसा, पैसा उस बनिए के बाद अच्छा क्योंकि महिला छोटे जाते हैं पे में पे करेक्ट करते हैं और अभी भी वहाँ पे लाखों रुपये संख्या रूप से करके और जिस तरह लेबर सप्लाई करता हमें ये भी जोड़ना चाहिए उनका किस तरह से समाज में उपयोग किया जाएगा जिससे वो अकाल में कुछ राहत करवा सके छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कुछ गरीब लोग होते हैं, उनको एक एक संगठित नहीं करने नहीं होने देते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, और जब तक वो संगठित नहीं होंगे जब तक वो तो एक साथ सोचने नहीं लगेंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते और वो एक एक अपने व्यक्तिगत ही सोचते रहेंगे तो जो लोक कलाकार है उनका क्या ऐसा रोल हो जिससे की वो सामूहिक रूप से सोचने की शक्ति उनमें पैदा हो मैंने यही मैं पूछा था कि कोई हमारे पास है फोक साहित्य में दर्षन जहां फोक माध्यमों से लोगों को शिक्षित करके संगीत करके उसको कोप करने की स्किल्स क्षमता डेवलप हुई क्योंकि वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि जो आपने एक प्रश्न में पूछना चाहती आपने ये टिकट दिया कि पिछले 36 साल में से 24 साल थे इसमें किसी किसी न अवधारणा के हिसाब से इसको के रूप में पहुंचाना है तो वो आपकी कौन सी अवधारणा है कौन से इंडिकेटर्स को लेकर किया है यह सरकारी इलाके सरकारी। अच्छा तो सरकार का जो अवधारणा है उसके तो पैरामीटर बिल्कुल अलग है जैसे अभी उन्होंने छब्बीस इलाकों में कौन सा एमएलए कितना पावरफुल है किस तरह से वो फेमीन का काम ला सकता है उसके पैरामीटर बिल्कुल अलग और जो जो पैरामीटरधान बात कर रहे हैं वो वो बात बिल्कुल दूसरी तरीके की बात कर रहे हैं कि जो आ, कैसा एक खेती घर कैसे पहचानता है या वो उसको अपने उसका मैके और उसकी वो फेमीन किस चीज़ को डिक्लेयर करेगा ये और तब वो अगर ठीक समझूल तो ये, दोनों का मैच, क्योंकि ये हमारे यहाँ पुनः बहुत बड़ा लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान उसका टाइटल था राजस्थान नीड नॉट बी पुअर और उन्होंने यही आंकड़े दिए थे कि वो वो इलाका जहां पे की छत्तीस सालों से चौबीस साल, साल फहमी हुआ और जहाँ के लोग इंस्पाइट ऑफ दिस आज जब हम उनसे मिलते हैं तो वो हमारे सीधा मुंह पर के हौसले के साथ बात करते हैं या अभी भी वो उन्होंने वहाँ पे इस कसम का डिप्रेशन नहीं नजर आता तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिसके कारण की वो इसको आ, कर सके और प्रश्न ये उठा था कि हम अगर सरकारी आंकड़ों पर नहीं जाते हैं तो व्यक्तियों के हिसाब से कितने साल कमी था अगर हम हाँ उस तरीके से थे? नहीं नहीं नहीं जो आपके जो, जो आपके क्राइटेरिया क्राइटेरिया हैं हैं ड्रिंकिंग वाटर ये बात बात से से मुझे समझ में आ रहे तो हैं कोई कोई हैं साधन नहीं। मतलब मैं अपने पास दूसरा ऐसा मीडियम है कि जिसके जरिए इस किस्म की बार लेकिन एक और जो आप तीन चार दिन पहले कोटा के क्षेत्र का एक कि अकाल उस पर तीन चार पैराग्राफ के अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति का ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया और फिर उसके बाद के अंदर दो पैराग्राफ थे एक पैराग्राफ में ये था कि गत वर्ष कितनी जमीन के ऊपर खेती थी और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ था इस वर्ष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से जिनके पास आंकड़े हैं उस हिसाब से कितनी खेती हुई पिछले साल उन्होंने दिया एक लाख सत्तावन हजार हेक्टेयर के अंदर गेहूं था इस साल दो लाख बीस हजार हेक्टेर गेहूं अब प्रश्न आता है कि जब इस किस्म के आंकड़े प्रश्न उठा इसी का आपको जवाब देता हूं प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स और उसके जरिए से प्रेशराइज करने के तरीकों के जरिए से किन चीजों को करवा लिया जा सकता है कई चीज़ों को नहीं करवा लिया जा सकता है हम अपने एनालिसिस के लेवल पे ये समझते हैं कि द दिकुटिव एंड द पॉलिटिशियंस इन हैंड एंड ग्लो डिप्राइड द रियल सेक्टर विच इज अफेक्टेड बाई फेमिन तो ये मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों के हैंड इन ग्लोए बिना तो काम नहीं हो सकता फिर उसकी स्ट्रेटेजी जो फेमिन रिलीफ के नाम से जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजीज का प्रश्न है जैसे मान लीजिए इसी साल को अगर हम ले तो अभी हमारे सामने स्थिति है कि साहब एक जनवरी को फेमिन वर्क शुरू कर देंगे और तीन लाख आदमियों को काम दे देंगे सारे राजस्थान के तरह और बड़ी सुर्खियों के साथ में इस समाचार को बयानों के अंदर और हम पढ़ते हैं लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि तीन लाख आदमियों को आप अगर काम मुहैया करा भी देते हैं ईमानदारी से तो भी क्या आप फमीन किस स्थिति से मीट कर सकते हैं क्या हम जानते हैं कि नहीं मीट कर सकते इसमें कोई संदेह की बात नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि ये जो फेमीन की स्थिति जिसको सरकार एक जनवरी से स्वीकार करती है यह स्थिति निश्चित रूप से अक्टूबर महीने के अंदर लागू हो चुकी थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर इन तीन महीनों के दौरान के अंदर जहां पे जो आदमी बैठा हुआ है जिसको जो कुछ करना था वो कर चुका क्योंकि वो ना कर इन तीन महीनों के अंदर वो कार्य नहीं करता तो जनवरी तक आपके काम की तीन लाख आदमियों की इंतजार के अंदर उसका बैठना नामुमकिन था आज निश्चित रूप से मेरी या सभी लोगों की मिलकर ये तैयारी नहीं है कि हम ये देखें कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर ये आदमी क्या कर रहे थे और उसको बिल्कुल टोटली आइडेंटिफाई करके आज स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने की स्थिति के अंदर नहीं है लेकिन कहना मैं यह चाहता हूं कि तो आज की तारीख में यह जो लगता है कि तीन लाख आदमी अब ये तीन लाख आदमी जो काम पर लगने वाले लोग हैं वो जो निठले गांव के अंदर बच गए हैं उनकी मदद के लिए है क्योंकि जो वाकई में जिसको सर्वाइव करना था वो तो अपनी जगह छोड़ चुका है एज हीजिंग फ्राम कोटा ही स्टर्डिंग फ्राम और इंदर इजीज रीजन दर इज द कॉन्ट्रैक्टर्स ले गए उनको या चाहे ये ले गए चाहे वो ले गए या किसी की फसल काटने के लिए चले गए ये जो काम हो गया इसकी वजह से आप तीन लाख के लेवल के लिए भी आपको लगेगा कि आप कुछ काम कर पा रहे हैं लेकिन वो स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से जानकारी में नहीं है ये बात बिल्कुल सही है और इस सेमिनार के जरिए से या इस किस्म के विचार की प्रक्रिया के दौरान के अंदर जिस बात के तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा मैं करना कहना चाहूँगा कि ये सरकारी मदद या कोई भी दूसरे सोर्सेज दूसरी फिलोस्राफी है प्राइवेट फिलोस्राफी एक दो दिन पहले जो बर्थ डेटी का भी एक लाख रुपया फेमिली रिलीफ के अंदर देंगे या सेठ जी ने दे दिया किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया ये जो सारी फिलोस्राफी जो आराम होती है जो सरकार की भी जो रिलीफ वर्क है वो फिल्म्राफी के जो रूप के अंदर ही रहता हूँ ये जो फिल्म्राफी जो आती जो है से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एड्स मिलती हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसका रोल फिलोथ्राफी से आगे नहीं है वो पूरी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मीट करने की स्थिति नहीं लेकिन ये बात भी सही है कि द पीपल हैव बीन डिसाइडिंग अबाउट वॉट टू डू एस दम टू द कंक्लूजन that they do not have any economic activity where they exist by बाईर <coughs> of रेस इसके अलावा भी एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको मुझको बार बार लगता है कि किसी न किसी ढंग से महत्वपूर्ण है कि जिसको हम जमाना कहते हैं ख़ासतौर से वेस्टर्न राजस्थान के एरिया के अंदर जैसा मुझको लगता है कि जिस किसी को जिस इलाके को हम जम, जिस समय को हम जमाना कहते हैं जमाने के अंदर भी हमारे यहां की पेस्टमर लाइफ का माइग्रेशन, माइग्रेशनिक मूवमेंट एग्जिस्ट करता है काल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है हमको यह देखना पड़ेगा कि कितना माइग्रेशन और कितना नोमिनिज तो हमारी यहां के सर्वाइवल की ग्रेजिंग लैंड की कैपेसिटीज और कैटल की कैपेसिटीज के, के अनुसार माइग्रेटरी है और कितना सेक्टर फैमीन की वजह से उसके अंदर से जुड़ जाता है अगर हम जैसा कुछ वैसे व्यक्तिगत लोगों से बातचीत करने के अतिरिक्त आंकड़ों के रूप के अंदर कोई पूछ भी नहीं दे सकता लेकिन आ, ये निश्चित रूप से लगता है कि गांव से गांव के अंदर स्थितियां फर्क जैसे मान लीजिए मोहनगढ़ एक है जैसलमेर के अंदर या जयसुंदर गाँव है बाडगर के अंदर जहाँ पे भेड़ों की संख्या करीब दस दस बारह बारह हज़ार से ज्यादा है गायों की संख्या भी करीब पाँच पाँच छः छः हजार से ज़्यादा है ये दो कि जिसमें से पिछले कैसे काल पड़े कुछ भी हुआ कभी कोई भी पशु माइग्रेट नहीं हुआ दोनों की स्थितियाँ पानी को लेकर के और घास को लेकर के फर्क है लेकिन वहां से कभी कोई माइग्रेट हुआ इस काल के अंदर भी इतने बड़े काल के अंदर भी वहां से कोई भी एक भी परिवार अपनी एक भी छांग को लेकर के नहीं निकला इस साल तो कुछ आपको इसकी किस्म अलग अलग स्थितियां मतलब तो आपको मिलेंगी लेकिन हमको ये जरूर पता लगता है कि जमाने के वक्त में भी देर इज माइग्रेशन विच इज प्रैक्टिकली एफ कैमरेज रेगुलर फीचर तब यानी इन सब फैक्टर्स को काम में लेते हुए अगर हम मतलब तो फेमीन के ऊपर दृष्टिकोण के करते हैं मतलब निर्मित करें तो हमको वरना क्या है कि जैसे पॉलिटिक्स इसको अपनी ढंग से यूज करती है या फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट इसको अपना जो प्रेशर्स है किसी न किसी किस्म से अब ये बुरुंदा की स्थिति है जैसे पाँच दस एक की बात होगी कि सब तरह फेमीन डिक्लेयर होगा बुलुंदा के लिए फेमीन डिक्लेयर तो बोलूँगा करीब 28000 बीघा जमीन है 20000 बीघा के करीब खेती होती है अब उसमें से करीब समझिए इरिगेशन के अंदर पंद्रह सोलह हज़ार बीघा रह जाती है अब ये लेकिन पंद्रह सोलह हजार के अंदर जो जमीन है और जो इरिगेट हो रही है या खेती हो रही है उसकी ओनरशिप पैटर्न को अगर आप देखें तो ओनरशिप पैटर्न मुश्किल से बीस या पच्चीस घरों के अंदर पॉपुलेशन सात सौ है, लेकिन जब फेमिन जबीड के तहत में ये होता है कि की फसल कैसी है या गिरदावरी गिरदावरी की की की रिपोर्ट रिपोर्ट है, है, तो की जो 25 फसल है, वो है तो यहाँ पे फेमिन निकला नहीं होता तो उस स्थिति के अंदर कैसे कल एक रखा है कार्यक्रम मतलब तैयारी इसके ऊपर अपने ढंग से बहुत होगी या नहीं होगी लेकिन जैसे एक मर्डर को हमने कहा कल आ पाएगा हमने उनसे एक क्वेश्चन दिया कि भाई फेमिन डिक्लेरेशन किसी भी गांव के अंदर होना आज की तारीख के अंदर इश्यू है फेमिन कोर्ट के आधार पर पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार की रिपोर्ट एसडीओ की रिपोर्ट कलेक्टर की रिपोर्ट वे रिपोर्ट जो कि वहां के पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन होते हैं उनसे मिलजुल के नीचे से बन करके छन की आती है उसके बाद में दोआने फसल हुई ने फसल हुई काठानी फसल, फसल हुई उसके आधार के ऊपर फमीन को डिक्लेयर करते हैं तो जैसे अभी भी जैसे अड़तीस राजस्थान के अंदर है उसके अंदर जैसे सत्ताईस एक गाँवों के अंदर इस साल इस वक्त जब अपने बैठे हुए बात कर रहे हैं तब फेमी डिक्लेयर किया ग्यारह हजार गाँव के अंदर फेमिल नहीं हुआ इस वर्ष अब ग्यारह हजार गांवों में से जैसे अभी कोटा से जो आपने जैसे शाहबाद के इलाके की बात कही वही के इलाके के फिगर्स में आपको बता रहा हूँ कि वो लास्ट ईयर कितना कल्टिवेशन के अंदर था कौन सा कल्टिवेशन है चार जिलों के फिगर्स जिसमें शाहबाद भी इंक्लूडेड है अब उस परिस्थिति को मतलब समझने के लिए आ, कोई भी गांव कि जिसमें फेमीन डिक्लेयर नहीं हुआ मान लीजिए शाहबाद की निश्चित रूप में वहां बहुत सारे गांव ऐसे होंगे कि जो फेमीन के नाम से नहीं आए, जैसे आपने भी कहा कि दो तीन गांवों के की अच्छी हो गई क्योंकि वहां पर लेट रेन्स हो गई लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे होंगे कि जो वाकई में बहुत फेमीन की गिरफ्त के अंदर है लेकिन जो जिसमें फेमिन डिक्लेयर नहीं तो हमने मरदर से यह कहा कि जितने भी फैमीन कोर्ट से संबंधित और फैमीन से संबंधित जितने भी कानून बने हुए सरकार के उन कानूनों को देख करके हमको एक इस बात पे राय दे कि जिस गांव के अंदर फमीन की कंडीशंस हो और उस गांव के अंदर फैमीन डिक्लेयर नहीं किया जा सके बिकॉज ऑफ पोलिटिक्स बिकॉज ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव रोल समथिंग लाइक वेदर दे कैन अप्रोच द जुडिशरी Based on the the very canons by which a certain other have been declared as a famine, can they have the judicial जुडिशल इंटरवेंशन इन सचुएशन अब ये जो हमला जी ने जो बात की संगठन खड़े करें तो संगठन खड़े करने के लिए भी हमको वो जगह भी नहीं कहना चाहता हूँ हमको ऐसी जगह मिलनी चाहिए कि जिसकी जरिए से हम संगठन को खड़ा करते हैं टू माई माइंड आई फेल्ड दैट इफ दीपल कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ दे आर रियल कंडीशन देन इट माइट मीन समथिंग एज तब उससे कुछ दूसरे किस्म का असर पड़ता लेकिन मतलब उसको भी थोड़ा कम वक्त लेकिन कल मैं वो इस विषय के अंदर बातचीत करेगा कि भाई Uh, क्या कंडीशन है जैसे फेमिन कोर्ट अब फेमिन कोर्ट जो है वो लॉ नहीं है स्टेचूट नहीं है इसलिए फेमिन कोर्ट के तहत कौन क्या रिपोर्ट देता दे नहीं कर देता वो जस्टिसबल नहीं है तो ठीक है आज की तारीख के अंदर ये बात है नहीं हैं लेकिन क्या तो हम ये डिमांड कर सकते हैं कि जस्टिसबल होना चाहिए अंदर पब्लिकेशन के फॉर्म के अंदर हो या किसी भी दूसरे फॉर्म के अंदर हो कि जिसके अंदर ये मैटर ऑफ राइट हो लोगों का कि ये काम किस किस्म से हो लेकिन ये जुडिशरी का एक मतलब लेकिन हमने काम इस एस्पेक्ट को भी अपने को देखना चाहिए कि इसके कौन तो से जो जो इतना सा लगता है कि सारा जो विषय हमारा है बहुत फैल जाएगा तो। तो मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि हम ये सीखने की कोशिश करें कि लोग जो फेमिन में अफेक्ट होते हैं लैंड लैसली पर वर जैसे जो लोग हैं गाँव के वो परम्परागत ढंग से कैसे फेमिन को कोप करने करते थे अब तो चेंज हो रहा है फीमिन फीमिन के एक्ट और गवर्नमेंट की टर्मेंशन उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और मुझे लगता है वो चेंज हो रही है वो वो चेंज हो रही है निगेटिवली गमेंट पर डिपेंड करने की अल पड़ इसलिए वो अपने इनिशियटिव खो रहे हैं वो जो सामूहिक रूप से बैठ कर के वो सोच करके जो एंटिसिपेट करके विजिलेंस को लेकर के कॉप करने की कोशिश करते थे वो ख़त्म हो रहा है वो कम हो रहा है